समान वायु में के द्वारा पर संयम करने पर समाज वायु को जीतने से समान वायु को जीतने से, को से योगी प्रकाशित करता है योगी चमकता है या योगी जल सकता है ऐसा समान वायु पर संयम करने से समान वायु को जीतने पर होता है इसके ऊपर आया था उड़ान वायु में संयम करना उड़ान वायु में संयम करने में का अंतिम फल क्या था कि उसका वो उत्प्रांति काल में मृत्यु काल में उसकी उत्क्रांति की होती है ऊर्जगमन से होता है दर्शनों में सर ने बताया है की उदान वायु ही ऊर्जगम पर हेतु में ले जाने का योग सूची में भी आया मृत्यु काल में उत्क्रांति होती है तो में वो नहीं जा सकता है लोगों में ही है। तो ये समान उड़ान वायु को जीतने से उत्क्रांति सिद्ध डूबी ना और समान वायु को जीतने से देखो वो धुले ना में ना तो यहाँ पर अब उसका किया होता है। में दिया हुआ है की शरीर के तेज को वो उद्भूत कर देता है मतलब उसको और वो शरीर में पंचभूत है ना तो तेज़ को और कर कर लेता है, अधिक तो प्रकट कही गई तो यहाँ पर जन्धर मुख्य जलाना भी हो सकता है की वो चाहेगा तो फिर शरीर में अपने अपने देह को जला देगा कुछ लोग तो जो कि रामचंद्र के दर्शन तो कर दिया अपने योगी को तो भसन कर दिया चाहे तो भसन कर सकता है अंतिम समय में ये पार्वती क्षति भी भस्म हो गई थी ना ऐसा तो ऐसा ऐसा कर लेते कभी कर। तो करने से समान वायु को जीतने से योगी चमकता है जिल सकता है ऐसा भी है जिस समान तेजसा उपन कर जिस समान समान वायु को जीतने वाला योगी जीत लिया है है समान समान वायु वायु को समाना को जीत लिया गया है तो समान वायु को जीतने वाला योगी तेजता धमान तेज को उठ कर तेज को प्रकट करके समान वायु को जीतने वाला योगी तेज को प्रकट करके प्रकाशित होता है तेज को प्रकट करके प्रकाशित होता है कुछ भी अच्छा कर जो करके वो जल जाता है वो तो संयम करने के बाद में भी फल उनके ऊपर है वो चाहेगा से कुछ को दुखना पड़ेगा हाँ जब उत्क्रांति भी सामने दिख रही है सब दिख रहा है तो देखो रखने से लिए क्या मतलब है क्या तो उनका आगे देखेंगे आकाश योग्यम स्रोत और आकाश का संबंध ये स्रोत इंद्री है स्रोत और किसका संबंध आकाश का न्याय सिद्धांत के अनुसार कर्ण विवर्य क्षेत्र है ना कर्ण विवरावच्छिन्न आकाशी स्रोत है कर्ण विवरावच्छिन्न आकाशी स्रोत कण क्षेत्र में जो आकाश रहता है वो आकाशीय क्या स्रोत है पर ऐसा यहाँ नहीं मानते योग इंद्रियों दुशक्ति की स्थिति में सुनी गई है तो सो भी आकाश सूख नहीं है बल्कि यहाँ सभी इंद्रियों दुपत्ति जिससे मानी गई है अहंकार से प्रकृति प्रकृति से महा क्या हुआ अहंकार गर्भ धमंड का वाचक नहीं है है ना ये अहंकार तत्व है जो कि उपादान है तो अबंकार से किसकी उत्पत्ति भी एकादश इंद्रियों एक में स्रोत रहता है तो सोच की उत्पत्ति कहा अहंकार तो से है और अहंकार से एकादश इंद्रिया और सब मात्रा उत्पन्न होती है तो अहंकार से उत्पन्न सब धर्म मात्रा और सब धन मात्रा का कार्य का क्या है अहंकार सिर्फ मात्रा उत्सव मात्रा में कहा गया है आकाश है और अहंकार से आकाश का संबंध है, तो है की आकाश तो सर्वत है यहाँ भी आकाश होगा यहाँ भी स्रोत आकाश का संबंध है अब आकाश सब जगह है यहाँ भी ये इस प्रकार स्रोत और आकाश का क्या है संबंध और आकाश क्या है संबंधी और आकाश के संबंध में संयम करने से स्रोत स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से स्रोत दिव्य हो जाते हैं स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने से स्रोत दिव्य हो जाती है दिव्य हो जाती है मतलब वो सूक्ष्म जो अतीत और अनागत शब्दों को सुन सकती है सुनते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म शब्द जो क्या है कि बाहर भी नहीं हुए विवाहित बहुत दूर का हजार दूर का है ना नहीं तो मतलब जैसे सूक्ष्म विवाहित और विकब्दों को सुन सकता है तो स्रोत और आकाश का संबंध है और शब्द भी कहाँ रहता है आकाश में शब्द भी कहा रहता है इसलिए स्रोत और आकाश में और आकाश तो के संबंध में संयम करने से उस में रहने वाले सभी सब लगाइए सूत्राधर आकाश के संबंध में संयम करने से योगी की हो जाती है नागर सभी बल्दियों को सुन सकता है तो दिव्य स्त्रोत्र किसको दिए सुनने को तो योगी में साधना के बल से ऐसा प्रभाव आ जाता है साधना के बल से अधिक साधना बोले से वो दूसरे के स्रोत को भी समझना सर्वस्त्रोत्रा नाम आकाशन प्रतिष्ठा सर्व सर्व नाम क्या सर्वस्त्रोत्रा नाम है, तो है, भी भी है भी तो ना इसका मतलब ये संपूर्ण स्रोत जिंदगी का प्रतिष्ठा कर का आधार, आधार संपूर्ण इंद्रिय का, तो का आधार आकाश है संपूर्ण मतलब स्थिति क्यूँकी आकाश सर्वत्र है तो सब कुछ आकाश में है ऐसा कहा जा सकता है न आकाश सर्वत्र है तो सब कुछ कितने है आकाश में एक अभिप्राय देखा गया है की सभी से सभी स्रोत इंद्रियों का जो सभी मनुष्यों का ऐसा मतलब तारा है सभी की सभी का आधार आकाश है सभी की का आधान आधान आधार आकाश है शब्दा नाम प्रतिष्ठा तो आकाशम और सभी शब्दों का आधार आकाश है शब्द भी रहते हैं बैठे शब्दों का भी आधार आकाश हो गया है और स्रोत का भी आधार क्या हो गया आकाश हो गया जैसा कहा है ऐसे जो उदाहरण आते हैं वेखाचारी के होते हैं क्या कहा गया है तुल्य नाम एक नाम समान स्थान में विद्यमान स्रोत वाली श्रवण का यहाँ पर समान स्थान में विद्यमान स्रोत इंद्री वाले मनुष्यों को समान स्थान में विद्यमान स्रोत इंद्री वाले मनुष्यों को एक हुआ नाम स्थान में विद्यमान वाले मनुष्यों को एक देश करते इस समान स्थान में स्थित शब्द सुनाई देते हैं समान स्थान में स्थित शब्द सुनाई देते हैं इसमें फुल देश समान स्थान में स्थित इंद्री वाले मनुष्यों को समान स्थान में स्थित शब्द सुनाई देते हैं जैसे अभी आप सभी समान स् कर एक समान का क्या समान स्थान में स्थित स्रोत वाले मनुष्यों को तो समान स्थान में इसके स्रोत वाले मनुष्यों को तो यहाँ जो आकाश है उसमें आप सबकी स्रोत स्थित है और समान स्थान में इसके स्रोत वाले कौन हुए आप सभी आप सभी की स्रोतिया समान देश में स्थित है समान देश का मतलब समान आकाश समान एक आप सभी के स्रोत इंद्रिया समान आकाश में स्थित है इसलिए आपको क्या है समान देश से समान देश से के शब्द सुनाई देते हैं यहाँ पर जो शब्द हो रहे हैं आकाश में वो आपको सुनाई दे रहे हैं देश का आकाश है समान आकाश में स्थित स्रोत वाले मनुष्यों को समान आकाश में स्थित शब्द सुनाई देते हैं बात सुन ऐसे दूसरी जगह सस्पेंशन न हो तो फिर समान स्थान में स्थित तो हो स्रोत वाले अन्य सभी को वहाँ पर स्थित शब्द सुनाई देते है उनकी लज्जाएगी क्या हो गया समान स्थान में स्थित वाले मनुष्यों को समान स्थान में स्थित शब्द दे सुनाई देते हैं एक देश देश में एक एक समान है ना देते दे हैं ऐसा से कर लेना चार्य ने कहा है सच सच क्या सत्यम क्या कदर और वाह क और वह या कौन श्रोत सदेत से क्या लेना है को और वह या यादरी आकाशत से लिंगम लिंगम करके अंग्रोत आकाश का लिंग है मतलब आकाश का अंगत आकाश की अमृति का हेतु है श्रोत कैसी है आकाश की अमृति का हेतु हो। क्या सदे सर और वह या कौन नहीं ऐसा करना प्रसंगानुसार सच्चा एतद है ना तद एत से कर लेना स्रोत और शब्द दोनों ले लेना श्रोत इंद्री और शब्द स्रोत इंद्री और स्रोत इंद्री और शब्द ये दोनों कौन कौन स्रोत इंद्री और शब्द आकाश के लिंग है मतलब आकाश की अमृति के हेतु है आकाश की अमृति का हेतु कौन है स्रोत इंद्री और शब्द किसकी अमृति का हेतु है आकाश की अमृति का हेतु शब्द कैसे है ये शब्द कहीं ना कहीं रहता है जिसमें रहता है वो क्या है ऐसा तो इस प्रकार जो है ये इस प्रकार है आकाश की नीति का हेतु तो कौन हो गया सब दोनों है ना और तो सब रहता है आकाश में आप ऐसा समझेंगे की मान लीजिए की जब आपको घटका प्रत्यक्ष होता है भू, भूतल में स्थित घट है और आपको घटका प्रत्यक्ष हो रहा है तो चक्षु मिली कहाँ रह जो है घटका प्रत्यक्ष कर रही है घट है और चक्षु इंद्रिय से घट का ज्ञान हो रहा है तो चक्षु इंद्रिय कहाँ रह के घट का ज्ञान कर रही है कहा रहकर के घट का ज्ञान में हेतु हो रही है में भूचल क्योंकि अभी आग बंद करो स्रोत इंद्रिय शरीर में है कि नहीं है लेकिन उस समय से आए कि आपको घट का ज्ञान हो रहा है नहीं, नहीं हो रहा है न तो विषय जहाँ स्थित है तो स्रोत विषय जहाँ स्थित है चक्षु इंद्री वही रह करके उसको जान रही है जब घट है भूतल में स्थित है घट जिस स्थान में स्थित है और चक्षु इंद्री उसी स्थान में स्थित होकर के उस घट को ध्यान रही है बस हो अब रूप किस में स्थित है घट में तो फिर चक्षु इंद्री कहाँ रह करके रूप को जानेगी उसी स्थान में अब न्याय के संबंध नहीं जोड़े जो तो फिर कहेंगे कि ये रूप वो अपना जोड़ देना जैसा इतना पड़े मतलब विषय जहाँ स्थित है वही रह करके चक्षु इंद्री उस विषय को ध्यान ये बात समझ में आई तो उसी प्रकार से शब्द जहाँ स्थित है तो स्रोत भी वहीं रह करके उसको जानेगा तो जो है शब्द आकाश में रहता है यहाँ आएगा तो यहाँ भी आकाशीय है यहाँ भी आखास। तो आकाश में शब्द स्रोत भी कहाँ है आकाश में स्रोत भी कहाँ है आकाश में है तो जो इस प्रकार जो शब्द का आधार है और शब्द को जानने के लिए जो आकाश में स्थित होता है वो कहूँगा तो इस प्रकार दोनों के आधार रूप से आकाश की जो स्थित होता है वही जाने तो उसको जाने क्या और शब्द आकाश से लिंगम आकाश में के लिंग है मतलब आकाश की अन्की के हित में आकाश की अन्मिति के, के दोनों ले लो और नहीं तो हमें तो दोनों अच्छा लगता है नहीं कुछ लोग तो केवल को लेते हैं दोनों लिया जा सकता है अनावरणम क्या अच्छा अनावरणम अनावरणम कर जो है आकाशक लिंगम आकाश का लिंग है आकाश की अनुमति का हेतु है आवरण रहित होना भी आकाश की अनुति का हेतु है की ध्यान देना आवरण रहित कौन है आकाश है तो आवरण रहित का हेतु है आवरण क्या है? आकाश के की हेतु है कैसे ध्यान आवरण रहित होगा मतलब जो आवरण रहित होगा वो पृथ्वी हो सकती है जैसे देखो ये पृथ्वी है ना ये आवरण हो गया है ना इस स्थान का अब इस कुछ और रख सकते हैं आप न्याँग? जिस स्थान पर पुष्क पृथ्वी हो गई है पुष्क पृथ्वी है उस स्थान पर और कुछ रखा जा सकता है आवरण हो गया ना और यदि जल भर दो तो वहाँ पर दूसरा जल या दूसरी वस्तु रखी जाएगी तो जल से भी जल भी क्या है आवरण में ही है आवरण वाला है पृथ्वी तो आवरण करती है जल आवरण करता है, है? तो ये सभी भूत कैसे है आवरण करते हैं और आकाश आवरण करता है अब ध्यान देना वायु भी जहाँ ज्यादा मात्रा में हो जाए भाई तो रहने में परेशानी होती है ना वो तो भी रहने में वो परेशानी करती है वायु और तेज भी बहुत मात्रा में हो जाए तो गर्म हो जाएगा जा। परेशान हो आप लेकिन आकाश कभी भी जो है वो मतलब आवरण रहती है पृथ्वी जल तेज वायु ये आवरण करने वाले है आशा आवरण नहीं करता है आकाश कैसा है आवरण रहते है तो जो आवरण रहित है पृथ्वी जल तेज वायु से पृथक आकाश नामक भूत है तो आवरण रहित तो होना भी क्या है कि आकाश है। तो कावरणम और आवरण रहित होना आकाशसिंग आकाश के मिति का हेतु है आकाश के नीति का हेतु क्या है आवरण रहित होना तथा तथा अमूर्त अनावरण दर्शनाथ विभुत्व विभुतम अति प्रख्यात आकाशस्त तथा अमूर्त से अमूर्त अमूर्त कौन है वायु और आकाश अमूर्त है न तो प्रसंगानुसार अमूर्त किसको आकाश को वायु का प्रसंग नहीं है उसी प्रकार अमूर्त क्या होगा आकाश आखास, आकाशस उसी प्रकार आकाश का आवरण न देखे जाने से आकाश का आवरण न देखे जाने से अमूर्त से क्या है पाठ आगे अनावरण है ठीक है आकाश का आवरण न देखे जाने से या आकाश का आवरण तो रहत देखे जाने से आकाश का आवरण जाने से देखे जाने से आकाशतोम आकाश का व्यापकता भी प्रसिद्ध है प्रख्यातम करते प्रसिद्ध आकाश की विभुत्व कर व्यापकता आकाश की व्यापकता भी प्रसिद्ध है व्यापकता कैसे प्रसिद्ध है कि उसका आवरण न देखे जाने से आवरण न देखे जाने से की ये एक मिनट ऊपर क्या बताया था आकाश को अनावरण अच्छा और यहाँ भी क्या है अनावरण यहाँ भी क्या है ना अनावरण दर्शनार्थ ठीक है ठीक है तो मतलब आकाश कैसा देखा जाता है आवरण रहित देखा जाता है आवरण रहित का मतलब व्हाट जो न ढकने के स्वभाव वाला है क्या मतलब हुआ न ढकने के, के।, के जो आवरण नहीं करता है किसी का अमूर्त से बात है है ना अमूर्त पाठ है अमूर्त से है ना सर इसमें भी क्या है उसमें अमृत से पाठ है तो अमूर्ता है तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आवरण रहित है ना कि जो वस्तु आवरण जो वस्तु किसी का आवरण करती है वो कैसी होती है परीक्षण में वो होती है परीक्षण में जो किसी का आवरण नहीं करती है वो कैसी होती है अपरिछन मतलब गेहूँ और आकाश का आवरण रहित देखे जाने से आकाश को आवरण रहित देखे जाने से आकाश का विभुत्व भी प्रसिद्ध है यहाँ भी विभुत्व में लिंग हो गया आवरण रे तत्व और पहले आकाश पहले क्या था आकाश की अनुमति का हेतु था और अभी क्या हुआ विभुत्व की अनुमिति का हेतु हो गया है ना पहले आकाश की अनुमति का हेतु था आवरण रेसू अब किसी अन्य का हेतु हो गया तो ये हो गया अंतर दोनों वाक्यों में आगे देखेंगे की की उस शाद को कहते हैं अनुमित जैसे पर्वत में अनमित क्या होता है किसके द्वारा धूम के द्वारा पर्वत खोल पर्वत में धूम हेतु के द्वारा अनमित हो जाती है वहीं तो वैसे ही यहाँ पर क्या अनुमित हो जाता है स्रोत शब्द ज्ञान के द्वारा शब्द क्या पर शब्द ग्रहण कि शब्द ज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्रिय अनुमित होता है स्रोत इंद्री मतलब शब्द ज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्रिय की अन्मित की होती है शब्द ज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्रिय की तो शब्द ज्ञान सबको होता है अब शब्द ज्ञान चक्ष है रचना से ग्राण से स्वच्छ से मन से पर किसी ने किसी इंद्रिय से हुआ है वो जिस इंद्रिय से हुआ है वो क्या हो जाएगा ऐसा तो शब्द ज्ञान के द्वारा है।, है ना तो कहते हैं कि की यहाँ शब्द ज्ञान के द्वारा स्त्रोत इंद्रिय की अनुमति होती है तो अवनि होती है ध्यान देना की शब्द का ज्ञान बधिर को होता है की अबीर को होता है बधिर मतलब बहरा तो शब्द ज्ञान अबधिर को होता है बधिर को क्यों नहीं होता है क्योंकि क्यूँकी तो शब्द ज्ञान के द्वारा की किसकी अनुमिति जिसको शब्द ज्ञान हुआ है तो किसकी अनुमिति हो जाएगी तो वही है वही है शब्द ग्रामा अनुमितम स्रोतम शब्द ज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्री की अनुमति होती है शब्द ज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्री अनुमित है कैसे अनुमित है तो इसको समझाते हैं बधिर अबीर यो और अबीर के मध्य में एक अबीर शब्द को जानता है अब एक अबीर शब्द आती जाना अपहराना गृह आती अपरा जाना अपरा से क्या लेना है बधिर ना जाना तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कौन जानेगा शब्द को जो स्रोत्र वाला है तस्मात्ते उस कारण से इस कारण से अबीर को शब्द का ज्ञान होने से अब अधिक वो शब्द का या उस कारण से श्रोत में शब्द इंद्री ही शब्दों को किसे करने वाली है उस कारण से स्रोत इंद्री ही शब्दों को किसे करने वाली है या याद ही शब्द को ज्ञान के ज्ञान में होती है क्या शब्द के ज्ञान में हेतु होती है सुनाई नहीं देता है अब सुनाई देता है नहीं, नहीं। क्यों? हाँ, तो उसको श्रोत इंद्री होता ही नहीं है स्रोत तो होते ही है ना गोलक खराब होने से कोई विकार होने से वो काम नहीं करते तो सूक्ष्म शरीर में तो इसे जो है ना सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां तो सत्य है ना तो श्रोत इंद्री है ये है कि उसको गड़बड़ी है गोलक वोलक कोई साधक खरा दिया जिसको ज्ञान हुआ है ना उसकी उसकी जिसका ज्ञान हुआ है तो किसके द्वारा ज्ञान हुआ स्रोत इंद्री ऐसी मतलब क्या स्रोत इंद्री कब विषयों को प्रकाशित करेगी कब जानेगी जब अन्य सभी क्या है सामग, कारण सामग्री मौजूद है अन्य सभी कारण सामग्री मौजूद है तो कारण सामग्री किसी कार्य के प्रति जैसे कि रूप ज्ञान में चक्षु हेतु है तो उसमें देखो प्रकाश प्रकाशी हेतु बनता है ना वस्तु का बहुत दूर ना होना अत्यंत होना ये सब हेतु है ना इन सब के होने पर तो सब विज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्री गणविधि होती है इसकी स्को ठीक ठीक काम कर रही है ऐसा समझ लेना हो जाएगा कि जिसको श्रोत जी में खराबी है हाँ हाँ उस व्यक्ति को दिव्य जो शब्द दिव्य शब्द है उसका ध्यान नहीं हो पाएगा नहीं नहीं ये नहीं कहा जा रहा है ये नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा है मतलब ये जो बता रहे हैं कि शब्द ज्ञान के द्वारा स्रोत इंद्रिय जैसे इंद्रिया तो अत्य नहीं हो रहा है ना mm -hmm. तो श्रोत इंद्रिय का कैसे ज्ञान होगा तो शब्द ज्ञान के द्वारा उसकी अंग्रिकी करते हैं ये कहा है है ना mm -hmm. ये जा रहा है जिसकी स्रोत इंद्रिय गड़बड़ है ना और वो भी संयम यदि करेगा तो उसको भी ज्ञान हो जाएगा ये बात नहीं है जिसकी सोत इंद्रिय खराब है यदि संयम करेगा तो उसको भी ज्ञान हो जाएगा सब सब्जा ऐसा है शब्द ज्ञान के द्वारा की अनुमिति होती है क्योंकि बधिर और अवधिर के मध्य में एक अवधिर शब्द को जानता है तस्मात उस कारण से जो बताए ना अन्य विधरे उस कारण से स्रोत इंद्री ही शब्द को विधेयक में वादी है शब्द के ज्ञान में हेतु है स्रोत आकाशयो संबंधे माँ स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने वाला योगी स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने वाला योगी किस संयम से है ना योग योगिनाथ विशेषण में स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने वाले योगी को स्रोत और आकाश के संबंध में संयम करने वाले योगी का स्रोत इंद्री युद्ध हो जाती है इस योगी की स्रोत इंद्री युद्ध हो जाती है संयम करेगा जो बधिर है यदि वो भी संयम करे तो उसकी भी श्रोत हो जाएगी बधिर की भी हो जाएगी फिर तो लौकी का लौकी सभी शब्दों को समझ सकता है कान भी ठीक हो जाए उसका अच्छा आप तो ये यहाँ श्रोत को समझाया था कैसे समझेगा उसको और कोई बात नहीं बयालीस हो, हो। यहाँ काया का, का सहयोग एक मिनट कायाकार सही लग ने, ने, ने, काया हो सम्बन्ध सही मात लघ तूल गमन कैसे होता है ना आकाश गमन जिसका सिर्फ हो जाए तो वो तो चाहेगा तो लाखों किलोमीटर एक घंटे में चला जायेगा ऐसा तो काया आकाश हो संबंध संयम दे और आकाश के संबंध में संयम करने से ये देह है ना और आकाश का तो विभु है आकाश का सबके साथ संबंध है देह के साथ भी संबंध है तो उसने बस संयम करना है ध्यान ज्ञान समाज साक्ष पढ़ने से यही लगता है कि बहुत पढ़ना चाहिए अपेक्षित नहीं है साधना ज्यादा अपेक्षित होती है हो उलटा गया है हो सब उमटा गया है यहाँ पे यही बार बार आता है साधन पक्षी आता है गीता में भी साधना की तो है अपने में लेकिन पढ़ने पढ़ा तो क्या इस तरीके से साधना ना करना करते नहीं है साधना का विरोध भी करते हैं इस बात को बुरा नहीं मानना श्रवण मना करते हैं विचार करते ते ते रहते हैं तो ये क्या ये खुल करके साधना का विरोध करना है और साधना का विरोध करना बहुत भारी बात होता है तो इसके बिना कल्याण नहीं है तो तरीके से तुझे बिना सिख बनाना है पढ़ते रहो विचार रहो विचारना ठीक है बात है ये उससे भी आगे उठना चाहिए इसमें रुकना नहीं चाहिए बीच में तो ये देखो काय और आकाश के संबंध में संयम करने से संबंध में संयम करने से आकाश गमनम आकाश गमन सिद्ध होता है है तो कैसे काय और आकाश में संबंध काय और आकाश के संबंध में संयम करने से काय उसकी हल्की हो जाएगी ध्र जैसी हल्की हो जाएगी तो आकाश में जा सकता है और आकाश के संबंध में संयम करने थे। आकाश ग्रमन सिद्ध होता है अब एक और बीच में आ गया लघु तूल समापु समापत्ति समापत्ति का तदाकार का हो जाना तदाकार का तो जिसका संयम का अधिक अभ्यास है वही उसी व्यक्ति की समापत्ति होती जिसमें चित्र को लगा चित्र उसी के आकार का हो जाएगा तो समापत्ति है तो लघु तूल इसका मतलब है की रुई परमाणु से लेकर के रु पर्यंत किसी भी लघु पदार्थ में है ना परमाणु से लेकर पर्यंत किसी भी लघु पदार्थ में समापत्ति करने से समापत्ति करने से आकाश सम्बन्धित तो होता है ऐसा तो हल्के पदार्थ में यदि समापत्ति कर दे चित्त कोष के आकार में कर दे तो भी आकाश सम्बन्धित होता है सूत्रा से क्या हुआ काय और आकार के संबंध में संयम करने से तथा रूई जैसे हल्के पदार्थ में समापत्ति करने से आतास गमन है। और सारे देखेंगे करना और ये बताते हैं यत्रा यत्र का सम जहां काया है काया मतलब शरीर जहाँ शरीर है वहाँ आकाश है जहाँ शरीर है वहाँ आकाश है इसमें हेतु देते हैं इस कथन में तस्से तस्से अवकाश दाना से तस् कायस्य तस क्योंकि क्यूँकी सत्य उस काया को अवकाश देता है कौन आकाश जहाँ काया है वहाँ आकाश है क्योंकि उस काया को आका क्योंकि उस काया को अवकाश देने वाला आकाश है उस काया को अवकाश देने वाला कौन है आ, आ, आपकी काया यहाँ पर है जहाँ पर दीवार खड़ी है दीवार जिस स्थान पर है वहाँ पर आपका शरीर हो सकता है क्यूँकी दीवार उसको अवकाश नहीं दे सकती है दीवार उसको अवकाश नहीं दे सकती अवकाश कौन देता है यही मतलब है जहाँ काया है वहाँ आकाश है क्योंकि तस्क काया से उस काया को अवकाश देने वाला आकाश है क्योंकि उस काया को आकाश ने अवकाश दिया है घट जाएगा तीन उस कारण से तीन का क्या है उस कारण से किस कारण से यहाँ लगा लेना काया और आकाश को एक स्थान में होने के कारण क्योंकि आकाश जाना किसमें तू था यया तो तेन कठ ने उस कारण से कहा है वहाँ आकाश के कारण में आकाश के होने के कारण दोनों का संबंध है किसका संबंध है दोनों कौन कौन काया हो तो, तो उस कारण से दोनों का संबंध प्राप्त दोनों का संबंध प्राप्त तो है या दोनों का संबंध दो अर्थात दोनों की प्राप्ति है उस कारण से दोनों का संबंध अर्थात दोनों का मेल है प्राप्ति का उस कारण से दोनों का संबंध अर्थात मेल है तय संबंध उन दोनों का संबंध अर्थात मेल है प्राप्ति का संयम उसमें संयम करने वाला योगी तत् सम्बन्धम जीत उस संबंध को जीत कर उस सम्बंध को जीतकर संबंध को जीतने का मतलब है उस सम्बंध का साक्षात्कार करना है न तत्रे उसमें संयम करने वाला योगी किसमें दे और आकाश के संबंध में संयम करने वाला योगी तत्म उसके संबंध को अब आकाशक इंद्री रहेगा साक्षात्कार के समय आकाशक इंद्री नहीं रहेगा इंद्री नहीं रहेगा उसमें नु� संयम करने वाला योगी उसके संबंध का साक्षात्कार करके साक्षात्कार करके फिर अथवा अथवा करके लगाना ये जो सूत्र आया था ना लघु तूल समापत्ति है उसको समझाते हैं अथवा अथवा लघुसू तू आदिशु आपमाणुभ्या समापत्तिम अथवा कर लेना विकल्प है अथवा अपरमाणुभ्या लघुसु तूलादिशु समापत्तिम आपणुभ्या कर दे परमाणु पर्यंत परमाणु से लेकर परमाणु से लेकर तूल पर्यंत परमाणु से लेकर तूल पर्यंत लघु वस्तुओं में क्या कहेंगे परमाणु से लेकर या ऐसा लगा लेना हाँ ये ठीक है परमाणु से लेकर के रूई पर्यत लघु वस्तुओं में समापत्ति को करके समापत्ति में लज्जा करके समापत्ति को करते संबंधा संबंध को जीतने तो वाला तो संबंध को जीतने वाला तो ध्यान देंगे संबंध को जीतने वाला योगी लघु हो जाता है तो लघु होना है ना तो यहाँ पर दोबारा लगाना यत्र कायात्रा काय है वहाँ आकाश है क्योंकि सत्य का उस क्योंकि काया को आकाश में अवकाश प्रदान किया है क्योंकि उस काय को आकाश में अवकाश प्रदान किया है उस कारण से जहाँ काय है वहाँ आकाश के होने के कारण काय के स्थान में आकाश के होने के कारण दोनों का संबंध अर्थात मेल होता है अब देखेंगे यहाँ पर क्या पाठ है सत्र कृत संय वहाँ संबंध को करने वाला योगी किसने काय और आकाश के संबंध में काय और आकाश के संबंध में संयम को करने वाला योगी सत् सम्बंध उस संबंध को जीत करके और नीचे लिखा है लघु लिखा है ना लघु हो जाता है योगी कैसा हो जाता है तो क्या होता है की उस सम्बंध को जीत करके किसके संबंध को जीत करके लघु होता है काय और आकाश के संबंध को जीत कर लघु होता है इसलिए व्याख्याकारों ने बाद में जहाँ जिस संबंध ना पदाया है ना दूसरी बार है, वहाँ भी काय और आकाश के संबंध को जीत कर ऐसा ही व्यक्ति कर देते हैं। लेकिन चलिए अ परमाणु व्या परमाणु से लेकर के तूल पर हुई परमाणु पर्यंत परमाणु से लेकर तूल पर्यंत लघु पदार्थों में समापत्ति कर को करके सम्बन्ध को जीतने वाला योगी लघु होता है सम्बन्ध वही काय आकाश का सम्बन्ध यह भी व्याख्याकारों ने दिया है के संबंध को जीतने वाला योगी लघु होता है लघु होने से क्या होता है लघु स्वास्थ्य और लघु होने के कारण जले बाकी आप जल में चलेंगे तो नीचे चले जाता है आदमी भारी होता है और यू जैसा पदार्थ ऊपर ऊपर बना रहता है तो लघु होने से ऊपर ऊपर चलता रहता है और लघु होने के कारण जल में पैरों से चलता है और क्या तथा तथा क्या तटस्तु ऊर्ण ना भी समू मात्र तटस्तु इसके बाद तो तू है ना उसके बाद तो ऊर्णा भी कर, कर है मकड़ी के जाला इसके बाद तो मकड़ी के जाले के समान लघु क्या कहें लघु धागे में मकड़ी के जाले के समान लघु धागे मात्र में बिहार करके या मकड़ी के जाले भी चल जाएगा इतना हल्का हो जाएगा जला सूटी में दागे इसके बाद इसके बाद तो मकड़ी के उसके बाद तो मकड़ी के जाले के तंतु में मकड़ी के जाले के तंतु में या मकड़ी के जाले जैसे लघु तंतु में भी दे सकते हैं, मकड़ी के जाले के समान तंतु में या मकड़ी के जाले में भी दे सकते हैं। मकड़ी के जाले के तंतु में बिहार करके संचरण करके सूर और चंद्रमा की रश्मियों करता है सूर्य हाँ जिस चंद्रमा की रश्मिया रात में यहाँ आती है अब बिल्कुल हल्का होगा योगी तो उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा जब पकड़ने की जरूरत नहीं पैरों से चढ़ता चल चला जाएगा तो उसकी रश्मया सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों में चलता है वो मकड़ी के जाले के तंतुओं में बिहार करके या संचरण करके सूर्य चंद्रमा और तारों की रश्मियों में विचरण करता है इतना लघु हो जाएगा उस से भी रहेगा जब तक तारों का उदय नहीं होगा तब कोई बात नहीं जब उदय होगा तो यथेष्टम आकाश गति अस्त भगवती इससे ऐसे मतलब रश्मि आदि में बिहार करने से तथा करते उससे यथेष्टम आकाश गति अस्त भगवती उससे अस्त कर्त योगी ना उससे इस योगी की यथेष्ट आकाश गति होती है इच्छा अनुसार आकाश गति होती है इच्छा अनुसार आकाश में गमन होता है इच्छा इच्छानुसार कहा जाता है वो आकाश में चला जाता है आकाश में चलना हो जाए तो गति बहुत तेज हो जाएगी बहुत तेज हो जाएगी ऐसा किसी किसी योगी महात्मा के जीवन में ऐसा सुनने में आता है कि वो एक जगह रहते हुए दूसरी जगह दर्शन दे दीजिए ऐसा आता है महात्मा के जीवन में ऐसे संयम से भी आती है या साधना तो इस तरह बहुत बड़ा हो जाए तो दूसरे प्रकार की साधना से भी यद हो जाता है ऐसा तो देखा जाता है वो उसको गोस्वामी की पढ़ी थी ना तो वो उसमें ऐसा था लोकनाथ ब्रह्मचारी उनको आकाश से फिर जा सके वहाँ ठीक किए थे वो बीमार से गए थे आकाश से गए से बहुत जल्दी फंस के ठीक कर दिया उनको जाकर देखिए अब ऐसी जिसकी स्थिति होगी तो वो सामान्य समाज व्यवहार रखेगा जगत जगह स्टेट पे खाने उसको अच्छे लगेंगे जगह केवल कहने के लिए प्रबंध ये जीवन में नहीं होगा लगता रहते हैं योगी जो होते हैं बड़े बड़े हो तो आगे देखेंगे बलीरकलिता व्यक्ति महाविदेगा तथा बाहर बाहर बाहर बाहर किसके शरीर शरीर के के प्रकाश किसकी होगी चित्त की शरीर के बाहर चित्त की अकल्पित वृत्ति कल्पित वृत्ति कौन है अकल्पित वृत्ति कौन है ये भाष्य के सहनी समझेंगे वृत्ति कोई कल्पित होती कोई अकल्पित होती शरीर के बाहर वृत्ति जाती है ना घटाती पिछले देशों में तो शरीर के बाहर अकल शरीर के बाहर चित्त की अकल्पित वृत्ति महाविदेहा क्या कही जाती है शरीर के बाहर चित्त की अकल्पित वृत्ति महाविदेहा कही जाती है तथा तथा हुआ कि उस महा उस महाविदेहा कही जाती है ना, उस महाविदेह नामक धारणा करने से महाविदेह नामक धारणा करने से उस महाविदे महाविधे नामक महाविदे धारणा करने से ज्ञान के आवरण का क्षय होता है ज्ञान के आवरण का क्षय होता है ज्ञान किसी भी वस्तु का ज्ञान होने के पहले वो वस्तु अज्ञान से आवृत होती है घट के ज्ञान के पहले घट का क्या है पट के ज्ञान के पहले पट का क्या है अज्ञान है तो अज्ञान से वो वस्तु आवृत है अज्ञान से वो वस्तु आवृत है अज्ञान उसका आवरण बना हुआ है तो ज्ञान के आवरण का यदि क्षय हो जाए तब तो क्या का प्रकाश होने लगेगा तो ये महाविदेह को बताया गया है के बाहर चित्त की वृत्ति महाविदेह है। तो उस महाविदेह नामक धारणा से ही ज्ञान के आवरण का क्षय होता है ज्ञान के आवरण का नाश हो जाता है अब इसको भाष के सहारे समझेंगे कैसी वृत्ति है क्या है शरीरार बहिर्म हो वृत्ति लाभो विदेहा शरीर से बाहर वृत्ति किसकी होगी सूत्र बही है से लेना शरीरात वृत्ति है सूत्र में किसकी वृत्ति मनसा वृत्ति है न proof, है ना? तो शरीर से बाहर मन की वृत्ति का होना लाभ करते होना शरीर से बाहर मन की वृत्ति का होना विदेहा नामक धारणा है विदेहा नामक तो सूत्र गर्थ क्या होगा शरीर से बाहर किस्त की या बलिता वृत्ति महाविदेहा कहलाती है तथा उस महाविध या महाविदेहा धरना कहलाती है महाविदेहा उस महाविदेहा नामक धरना को करने से ज्ञान व्यावरण का क्षय होता है शरीर से बाहर मन की वृत्ति का होना विदेहा नामक धरना कहा जाता है ओम पूर्ण ओममे सोनम और शाम को